भावारथ हे उत्तम बंधु इंद्र अपरमित बुद्धिवाला अत्यंत सुख देनेवाला एवं वांछित पदार्थ देनेवाला तू उत्तम रक्षा के साधनों से युक्त होकर हमारे पास आ भावारथ प्रजाओं में होने वाले संग्रामों को त्वरा से जीतने वाले सतपुरुषों के पालनकर्ता सब मानवों के हित करने वाले धन को हमें दो धन ऐसा चाहिए भावारथ जो साधना करता है उसे हम अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं हे इंद्र युद्धों में हम तेरी ही होकर रहेंगे तथा तेरी ही उपासना करें भावार्थ हे इंद्र मैं तेरे संरक्षणों से सदैव बड़े युद्धों में भी जाता हूं युद्ध में वीरों के आगे मैं रहता हूं मैं तुझसे रक्षित होकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हूं चतुः पंचाशम सूक्तम भावार्थ हे इंद्र ऋत तेरे इस शौर्य का वर्णन करते हैं उन्होंने तुझसे अन्न प्राप्त किया और तजाओं ने स्तुतियों से गाय को प्राप्त किया भावार्थ हे इंद्र जिनके पास सोम यज्ञों में तू प्रसन्न होता है वे अपने उत्तम कार्यों के कारण तेरी शक्ति को प्राप्त करते हैं हे इंद्र तू हमारे यज्ञ में आकर प्रसन्न हो भावार्थ सब देव हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास आए तथा हमारी विनती सुने भावार्थ पूषा विष्णु आदि सब देव मेरी विनती सुने तथा मेरी रक्षा करें भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली इंद्र जो तेरा धन है उसे प्राप्त करके हम प्रसन्न हों तू आगे बढ़ने का रास्ता दिखा भावार्थ हे युद्ध में प्रवीण नरपते उत्तम कार्य करने वाले इंद्र संग्राम में तू ही हमारी रक्षा करता है भावार्थ सभी प्राणियों का जीवन और ऐश्वर्य स्वामी इंद्र के ही अधीन है अतः हे इंद्र हमारी रक्षा करने के लिए तू हमें अपने पास कर तथा पुष्टिकारक अन्न दे भावार्थ हे इंद्र हम तेरे हैं और तू हमारा है इसलिए इस स्तोत्रों से तेरी स्तुति करते हैं तू ज्ञानी को प्रसन्नता देने वाला धन प्रदान कर पंचपंचाशम सुक्तम भावार्थ दुष्टों को नष्ट करने वाले इंद्र का महान पराक्रम चारों ओर प्रकाशित हो रहा है जो दुष्टों को नष्ट करता है उसका पराक्रम चारों ओर प्रकाशित होता है भावार्थ इंद्र द्वारा दिए गए 100 श्वेत बैल अपनी शक्ति से दिवलोक को थामे हुए हैं 100 श्वेत बैल ये दिवलोक में दिखने वाले तारे होंगे भावार्थ इंद्र ने ऋषियों को नाना प्रकार के दान और पशु दिए भावार्थ हे ज्ञानियों तुम उत्तम तेज एवं गुण से युक्त होकर पक्षियों की भांति सर्वत्र घूमकर उत्तम उपदेश दो भावार्थ जो ज्ञानी उत्तम राह पर चलता है वह इंद्र का साक्षात्कार कर सकता है ऐसे ज्ञानी पुरुष का यज्ञ महान होता है षटपंचाशम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र तेरा धन शत्रु के लिए प्रतिकूल होता दिखाई देता है तेरा बल विस्तार से दुलूक के समान है भावार्थ पवित्र कार्य करने वाला इंद्र अपने उपासकों के बहुत से शत्रुओं को नष्ट करता है तथा उन्हें अपरिमित धन देता है भावाार्थ इंद्र ने ज्ञानियों को अनेक प्रकार के पशु प्रदान किए भावाार्थ अपनी शक्ति से सब जगह जाने वाला अग्नि अपने शुभ तेज से पृथ्वी पर सुशोभित होता है तो सूर्य द्युलोक में प्रकाशित होता है भावाार्थ अपनी शक्ति से सब जगह जाने वाला अग्नि अपने शुभ तेज से पृथ्वी पर सुशोभित होता है तो सूर्य द्युलोक में प्रकाशित होता है सप्तपंचाशम सुक्तम भावार्थ हे तेजस्वी पूज्य एवं सत्य के पालक अश्वदेवों अपने प्राचीन पराक्रम से युक्त होकर तुम हमारे पास आओ तथा अपनी शक्तियों से युक्त होकर हमारे सोम का पान करो भावार्थ हे अश्वदेवों तुम दोनों सत्य का पालन करने वाले हो तथा जलती हुई अग्नि की भांति तेजस्वी हो तुम हमारे पास आकर सोम रस को ग्रहण करो भावार्थ हे अश्वदेवों तुमने पृथ्वी का हित करने के लिए द्युलोक से जल की बरसात की यह तुम्हारा कार्य सचमुच प्रशंसनीय है भावार्थ हे पूजा के योग्य अश्वदेवों तुम दोनों के लिए यह सोम रस का भाग रखा हुआ है तुम हमारे पास आकर सोम रस को ग्रहण करो अष्टपंचाशम सूत्रम भावार्थ ज्ञानवान यज्ञकर्ता नाना प्रकार के यज्ञों को करते हुए यज्ञ कार्य को संपूर्ण करते हैं जो भी विद्वान यज्ञ कार्य में नियुक्त हुआ हो उसे चाहिए कि यह यज्ञ क्रिया की पूरी जानकारी रखे भावार्थ पार्थिव बाड़व दाल आदि के रूप में अग्नि के नाना प्रकार हैं परंतु इन सब में रहने वाला अग्नि तत्व एक ही है जिस प्रकार एक सूर्य तथा उषा संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती है उसी प्रकार एक ही प्रभु इस संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो रहा है भावार्थक वीरों का रथ चमचमाने वाला ध्वजा वाला बहुत से चक्रों वाला सुखदायक तथा उत्तमता से बैठने योग्य हो उस रथ में ऐश्वर्य पर्याप्त हो एकोन षष्ठतम सुक्तम भावार्थ इंद्र एवं वरुण दोनों सोम यज्ञ करने वाले को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं इसलिए ये दोनों देव प्रत्येक यज्ञ में आते हैं उन यज्ञों में इन दोनों देवों को उनका भाग दिया जाता है भावार्थ इंद्र एवं वरुण ये दोनों देव अंतरिक्ष से ऊपर दुलोक में रहते हैं इन दोनों देवों की निंदा करने वाला इनका शत्रु कोई नहीं है इन्हीं देवों के कारण वनस्पतियों तथा जलों में रस होता है और उन्हीं रसों के कारण उनकी महिमा है भावार्थ इंद्र एवं वरुण के लिए सात छंदों से युक्त ऋचाएं बोलकर सोम रस तैयार किया जाता है जो हृदय से इन देवों का संरक्षण मांगते हैं उनकी ये दोनों रक्षा करते हैं भावार्थ सात छंदों वाली ऋचाएं ही सात बहने हैं इन ऋचाओं को बोलकर यज्ञ में घी डाला जाता है तथा सोम तैयार किया जाता है फिर यह सोम रस तथा ऋचा रूप स्तुतियां इंद्र एवं वरुण को दी जाती हैं उनसे प्रसन्न होकर वे दोनों देव यजमान को धन देकर उसकी रक्षा करते हैं भावार्थ हे इंद्र एवं वरुण अत्यंत तेजस्वी तुम दोनों देवों की शक्ति तथा अविनाशी महिमा मैं वरण करता हूं उससे हमारा सौभाग्य बढ़े हे देवों तुम दोनों हमारी सदैव रक्षा करो भावार्थ इंद्र एवं वरुण ने ऋषियों को प्राचीन काल में जो विचार वक्त शक्ति बुद्धि तथा ज्ञान दिया था और उसके आधार पर उन ऋषियों ने जिस यज्ञ स्थानों का निर्माण किया था उनको तप द्वारा ही देखा जा सकता है भावार्थ हे देवो यज्ञ करने वालों की नम्रता उदारता एवं पोषण कारक ऐश्वर्य प्रदान करो और हमें भी प्रजा पोषण ऐश्वर्य तथा दीर्घायु प्रदान करो षष्टतम सुक्तम भावार्थ हे अग्ने तू आहवनीय गार्हपत्य आदि अग्नियों के साथ हमारे यज्ञ में आकर विराजमान हो तथा वहां अच्छी प्रकार प्रदित हो ताकि हम सुचाओं द्वारा तुझे अच्छी प्रकार सीच सकें। तु बल पूर्वक मतने पर प्रकट होता है। तु अंगों में रहते हुए उन्हें बल प्रदान करता है। तू सबसे श्रेष्ठ एवं सबसे प्राचीन है अतः हम तेरी प्रार्थना करते हैं भावार्थ अग्रणी मेधावी तथा परिस्थितियों को पहचान कर कार्य करने वाला हो सब जगह पवित्रता रखने वाला हो सभी को प्रसन्न करने वाला हो तथा विद्वानों द्वारा प्रशंसनीय हो ऐसा अग्रणी द्रोह न करने वाले देवों को अपने पास रखे तथा सदैव अन्न से परिभूर्ण रहे इस प्रकार प्रजाजनों से पूजित होकर वह प्रसन्न हो भावार्थ जो अग्रणी सब प्रजाओं का रक्षक सत्य की राह पर चलने वाला भविष्य की ओर देखकर कार्य करने वाला तथा उत्तम मार्गों का विस्तार करने वाला एवं स्वयं तेजस्वी होकर सर्वत्र अपना तेज फैलाता है उसकी सब विद्वान प्रशंसा करते हैं भावार्थ जिस घर में सदैव विद्वान निवास करते हैं तथा यज्ञआग्नि की पवित्र ज्वालएं प्रदीप्त होती हैं उस घर में देवता निवास करते हैं और उस घर में रहने वाले सदैव सुखी रहते हैं भावार्थ अग्रणी को चाहिए कि वह सतपुरुषों की रक्षा करे दुष्टों एवं राक्षसों को प्रसन्न रखने के लिए सतपुरुषों को कभी पीड़ा न दे जिस राष्ट्र में पाप की शिक्षा देने वालों को प्रसन्न किया जाता है तथा विद्वानों एवं सतपुरुषों को कष्ट दिया जाता है वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है अतः राजा सत्पुरुषों को कभी कष्ट न दे इसके विपरीत वह दुष्ट बुद्धि वालों का नाश करके अपनी संकटों से तारने वाली तथा कल्याण कारिणी शक्तियों से सत्पुरुषों की रक्षा करे भावार्थ हे अग्ने हमारी सभी विनतियों को सुन तथा सभी राक्षसों एवं कंजूसों से हमारी रक्षा कर युद्धों में हमें बचा ताकि हम सदैव यज्ञों में भृतादियों से तुझे तृप्त करते रहें तू ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बंदो है भावार्थ हे अग्ने हमें आग बढ़ाने वाला तथा प्रशंसनीय धन दे मित्रों की भांति हमारा हित कर हमारे यश को बढ़ा हमें अन्न से बलशाली बनाकर हमें बुद्धिमान भी बना ताकि बड़े-बड़े युद्धों में भी हम अपनी वीरता दिखाते हुए शस्त्रों को फेंकते हुए शत्रुओं को मार सकें भावार्थ जिस तरह बैल अपने सींगों को तेज करता है उसी तरह जब वह अग्नि अपनी ज्वालाओं को तेज करने लगता है तब उसे रोकने में कोई भी समर्थ नहीं होता इसकी ज्वालाएं बड़ी तीक्ष्ण हैं